ओम नमो नारायण बाह्य भाष्याध्यास और आंतरिक अभ्यास में क्रम दिखाते हुए भाष्यकार ने ये दिखाया उत्तर भारदी में सकलेशुेशुवा अहमेव सकल विकल इस प्रकार बाह्य अभ्यास होता है उसके बाद शरीर में मनुष्योहम इत्यादि भाव में शरीर संबंधी अभ्यास है तदनंतर इंद्रिियासबंधी है मोक प्राण क्लीबिर इदि और उसके बाद अंधकरण धर्मान आत्मने अध्यक्ष ऐसे जितने अंधकरण धर्म हैं उनको भी आत्मा में अध्यास कर रहे हैं तो काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय आदि धर्मों का भी होता है इसके बाद में अंधकरण में जो अहंकार है अहंकार का स्वप्रचार साक्षी आत्मा में अध्यास होता है इस प्रकार सबसे प्रत्येक अध्यास मुख्य अध्यास में अहंकार का अध्यास आ जाता है तो प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा का जो स्वरूप है चैतन्य स्वरूप उसको अहंगार में अभ्यास करता है और अहंकार की जो जड़ता है और उसके जितने भी विकार है उसको आत्मा में अध्यास करके उसके साथ अभिमान करता है ये दिखाया अब इसकी टीका है नीचे धर्माणमेव्यास मुक्त देहादिवत धर्म अध्यास आहार अब यहां तक एवं अहम प्रत्येन अवशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मे अध्यक्ष इसके पहले तक धर्मों का अध्यास का कथन हुआ धर्माणाम अध्यास मुक्त धर्ममात्र का अध्यास अध्यास का कथन होने के बाद देहादिवत धर्म्य अध्यास देहादि के समान धर्म अध्यास को कहना है धर्मी मन उस वस्तु का अध्यास पहले कहा था धर्माध्यास धर्म अध्यास दो होता है तो धर्म अध्यास जैसे शुक्ति में रजत का और रज्जु में सर्प का इत्यादि धर्मी का अध्यास है जिससे धर्म संबंध रखता है बाद में जिन धर्मों का अध्यास होता है उसको लेकर के धर्मी अध्यास कहा गया तो देहादिवत धर्मी अध्यास महा यहां धर्मी अध्यास है क्योंकि अहंकार का जो भी धर्म है उसमें अहम अभिमान भी कर रहा है इसलिए आत्मा के साथ उसका धर्मी भाव आ गया और आत्मा का जो चेतनत्व है उसमें भी धर्मी भाव है बुद्धि विशिष्टे तद धर्म अध्यासवत तद्यासे किम कि बुद्धि विशिष्ट में उन धर्मों का अध्यास होता है बुद्धि के साथ विशिष्ट है अहंकार आदि बुद्धि विशिष्ट है तो बुद्धि विशिष्ट कहने से बुद्धि के जितने विकार हैं उनके साथ संबंध हो जाता है उसका तो जैसे बुद्धि विशिष्ट में उन धर्मों का अध्यास कहा था ऐसे ही काम संकल्प चिकित्सा व्यवसाय आदि नित्यादि बोला था वैसे ही तद अध्यास कि अधिष्ठान उसके अध्यास में अधिष्ठान क्या है इस अहंकार के अध्यास करने में कोई अधिष्ठान चाहिए तो तद पूर्व पूर्व अधिष्ठान को लेकर के उत्तर उत्तर अध्यास होता है ऐसा देखा गया अहंकर्तृत्व को अधिष्ठान अहंकार को अधिष्ठान मानकर काम संकल्प आदि अंधकरण धर्मों का अध्यास होता है फिर उन सबको मानकर इंद्रिय धर्मों का फिर इन सबको लेके शरीर धर्मों का इत्यादि होता है इसीलिए यह कौन सा अधिष्ठान होगा इस अहंकार के लिए कौन सा अधिष्ठान है तब कहा अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्येगा वहां अधिष्ठान रूप से साक्षी को ही लिया जाता है जो अहम प्रत्यय गोजर से लक्षित होता है कि जिसके संबंध में क्षेत्र ज्ञा विमान विधि त्यागर में जो कहा गया है उस प्रकार से आत्मा को लेकर के साक्षी आत्मा को लेकर वहां अधिष्ठान बन जाएगा वो कैसे बनेगा जैसे आकाश आदि को कहा गया था अप्रत्यक्षे भी आकाशे बाला तलमलिनतादी नध्यस्य जैसा कहा उस प्रकार से यहां भी हो जाएगा अशेष तो स्व्रचार साक्षी शब्द का अर्थ करते हैं स्वस्य अहंकार से प्रचारा काम आदय स्वशब्द से यहां अहंकार को लिया वो अहंकार का जो प्रचार है प्रचार मैंने उसके ही कार्य उस उससे होने वाली विकृतियां काम सकल तक साक्षादेव साधके दहादिषु विवेका बहिर्नी प्राचतीच्यक्षि प्रत्यात्मे तो प्रत्यगात्मा कैसे है इसका अर्थ करें तेषा सा अधिकरण साक्षाद साधगे ये अधिकरण से युक्त जितने भी धर्म काम संकल्प आदि है ये साक्षात सिद्ध होने के लिए ये काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि मनोधर्म मन में आया है बुद्धिधर्म आया है ऐसा उसको साक्षात सिद्ध करने के लिए प्रत्यगात्मी देहादिट विवेका प्रत्यत्मा में जो संबंध करेंगे मतलब यह साक्षात कौन सिद्ध करता है प्रत्येकात्मा सिद्ध करता है कि सबसे आंतरिक जो आत्मा का अनुभव है वही ये सिद्ध करता है कि बाघ्य मनोवृत्ति आदि आ रही है जा रही है ऐसा तो अब क्या है देहादिषु विवेका बहिर्नीतु प्रादिलोम्यन अंदर तो जब देहादि को बाहर आप कर देते हैं तो बाहर जो स्थित देहादि धीरे धीरे विवेक देव होता है तो बाहर देवादी के साथ आदात में है उसमें जब विवेक होता है तो विवेक से धीरे धीरे अंदर होता है ऐसा दिखाई पड़ता है जब पंचकोषों का विवेक करेंगे बाहर के विषयों का विवेक करेंगे तो अंदर आत्मा में आत्माभिमान चले जाता है तो बाहर से अंदर जाता हुआ सा दिखाई पड़ता है इसी को कह रहे हैं बहिर्निदे देहादि देहादे को बाहर कर देने पर तो बाहर का बाहर का चिल्का जैसा होता है उसी प्रकार बाहर कर देने पर विवेक से बाहर कर देने पर प्रादी लोभिय न उल्टी दिशा में अंदर अंजीव प्रत्येक उच्चते अंत के तरफ जाता हुआ जैसा दिखाई देता है इसीलिए आत्मा को प्रत्येगात्मा कहा जाता है क्योंकि देहाभिमान से बावे करेंगे तो इंद्रियाभिमान हो जाएगा इंद्रियाभिमान से विवेक करेंगे तो मन में अहम बुद्धि होगी मन में विवेक करेंगे फिर बुद्धि में अहम है फिर उसके बाद अहंकार है इस क्रम से अंदर अंजदि अंदर की तरफ जाता हुआ जैसा दिखता है इसलिए इसको प्रत्येगात्मा कहा गया प्रत्येक ऐसा शब्द कहा गया इसे प्रति प्राबिलोमेना अंच दीति प्रत्यक ये अंचु धातु से बनाया है उपसर, प्रति उपसर्ग लगाया और ये क्यून प्रत्यय करके प्रत्यक ऐसा बनाया सच आत्मा वो जो प्रत्यक है सबसे आंतरिक रूप से ज्ञान होता है वो आत्मा है निरुपचरित स्वरूप तस्म अज्ञानवधि निरुपचारित स्वरूपत्व उसमें कोई स्वरूप का उपचार नहीं हुआ है सारे उपचार जो कहा आरोप जो है उनको हटा देने पर निरुपचरित स्वरूपत्व आत्म रूप से ही उसका भान होता है ऐसे होने पर तस्मिन अज्ञानवली चर्चा उसमें अज्ञान है ऐसा मालूम पड़ता है इस समय क्योंकि यद्यपि वास्तव में उसमें अज्ञान नहीं है तो भी यहाँ अज्ञान है ऐसा दिखाई पड़ता है इसलिए वहां विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है तो नहीं होने के कारण उसको अज्ञानवधि ऐसा कहा गया आत्मे अनात्म तम अध्यासे सिद्धे तस्विष्ठानियमें सद्शेष चैतनिया जगदांध्यशंक्य अब शंका होती है कि जब आत्मनी अनात्मा तदर्म अध्यास में अनात्म धर्मों का अध्यास होता है ये बात सिद्ध हो जाने पर आत्मा है उसमें अनात्म धर्मों का अध्यास होता है जैसे आकाश आदि में हो रहा है सिद्ध होने पर तस्य तस्विष्ठान तो नियम तब क्या सिद्ध हुआ कि वो आत्मा आत्मा का अधिष्ठानत् तो नियम होने से निश्चित रूप से उसका अधिष्ठान होना चाहिए ऐसा सिद्ध हुआ क्योंकि अधिष्ठान हुए बिना अनात्मा का अभ्यास असंभव है इस हेतु से आत्मा अधिष्ठान है ऐसा सिद्ध हो जाता है नियम से मानना पड़ेगा तद विशेष चैतन्य भान अब अधिष्ठान रूप से सिद्ध होने पर भी उसमें जो विशेष चैतन्य है उसका भान नहीं होता आत्मा का जो स्वरूप चैतन्य है उसका भान नहीं हो रहा है तब विशेष चैतन्य भावा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है अधिष्ठान बना हुआ है फिर भी उसका भान नहीं होता है दो तो नंबर टिप्पणी में कहा अधिष्ठान विशेषांश से अभान नियमादि भाव अधिष्ठान का जो विशेष अंश है उसका भान नहीं होता अधिष्ठान का सामान्य अंश का ही भान होता है ये नियम है जब भ्रम होगा अधिष्ठान का सामान्य अंश का भान होगा जैसे रज्जु आदि में इदम अंश का भान है ये अस्तित्व रूपेण सामान्य अंश है उसका आकार आदि का भान नहीं होना विशेष अंश का भान नहीं होना है यहां भी इदम रूपेण अहम रूपेण आत्मा का भान हो रहा है किंतु आत्मा का स्वरूप चैतन्य चाहितर्न, व्यापक चैतन्य का विशेष अंश का भान नहीं हो रहा है इसीलिए आत्मा को अधिष्ठान बनाया गया ऐसा होने के स्थिति में जगत आंध्यम की आशंक तो जगत जो है अंधकारमय हो जाएगा मन अज्ञानमय हो जाएगा ऐसी आशंका करके तद विशेष चैतन्य के भार नहीं होने से जगद आंध्यम आंध्यम ना अंधकार से उत्पन्न संसार जो है अज्ञान से संबंधित करके तो जगद आंध्य हो जाएगी ऐसी आशंका है हा तब कहते हैं ऐसे जगद आंध्य नहीं होता है तस्या भी संसृष्टत्व्या हाँ। वो भी उस आत्मा का भी संसर्ग अध्यास कहते का अध्यास पहले कहा था जिसके साथ जिसका संबंध हो जाए उसके साथ संसर्गाध्यास माना जाता है तो तस्मन उस आत्मा का भी संसर्ग है किसके साथ वो अंधकरण आदि के साथ प्रातिबिंबिक संसर्ग है तो संसर्ग होने के कारण उसके उसके द्वारा भी अध्यास वहां से हो तो जाता है तस्म संस तत्व अध्यास महा संसठ रूप से उस आत्मा का भी अध्यास इसमें आ जाएगा इसीलिए जगत में अंधा दिखाई पड़ेगी जगत भी चैतन्य होने लगे तो यदि केवल आत्मा ही होता तब तो बात अलग है तो आत्मा में जैसा अनात्मा का भ्यास हुआ है वैसा अनात्मा का भी नहीं आत्मा का भी संसर्गाभ्यास अनात्मा के साथ होता है यहां आत्मा का चैतन्य का संसर्गाभ्यास होता है अंधकरण आदि के साथ तो अंधकरण आदि चैतन्य बनेगा उसके द्वारा देहा आदि चैतन्य बनेगा तो बाहर भी सब ऐसा वो प्रसारित हो जाता है जैसे अग्नि संसर्ग से लोहा अग्नि आधान करके अग्नि रूप हो जाता है अग्नि कार्य करता है ऐसा ही यहाँ संसर्ग अभ्यास हो जाएगा तो लोहा जलाता है ऐसा कहा जाता है लोहा नहीं जलाता है लोहा में संसर्ग से प्राप्त अध्या, जो अग्नि है अग्नि की उष्णता जलाती है इसीलिए जैसा वहां होता है वैसा यहाँ भी जान सकते हैं अंतकरण आदि का प्रतिबिंब युक्ति से आत्मा के साथ संसर्ग अभ्यास है जैसा लोहे का हो अथवा पानी में रखा हुआ जल जैसा सूर्य प्रतिबिंब के सूर्य किरणों के कारण वो उष्ण प्राप्त उष्णता को प्राप्त करता है उष्ण हो जाता है अब वो उष्णता जल की अपनी नहीं है वो आकाश स्थित व्यापक जो सूर्य प्रकाश है उसका है किंतु उन सूर्य प्रकाश के किरणों से जल का संसर्ग अभ्यास हो गया तब के उधर उष्णता का भान होता है ऐसा शरीर आदि में भी ये हो रहा है ये दोष नहीं इसमें कोई दोष नहीं हो सकता है इस प्रकार से परस्पर अभ्यास हो गया इससे क्या सिद्ध होता है कि जगत में भी चैतन्य सा दिखाई पड़ने लगा ये जगत में जो चैतन्य साह दिखाई पड़ रहा है जगत का स्वयं का नहीं है अन्य का है किंतु किन्तु संसर्ग अध्यास ऐसा हो गया शरीर आदि भी आत्मा से संसर्ग करके चैतन्यवत भाष दो रहा है। और जगत भी आत्मा से संसर्ग करके सब कुछ कार्य कर रहा है ऐसा हो गया न तस्वीर भाषा सर्वेत विवाद इत्यादि बोला जैसा क्या हम समझना चाहिए इसको परस्पर अभ्यास दिखाने के लिए भाषिका ने तम च प्रत्यत्म सर्वसाक्षिण तद विपरेण अंतकरणादिषु अध्यस्य कहा तद विपर्य तेषा अंधकरणादीना विपर्य चेतनत्व तद विपर्य का अर्थ अंधकरणादियों का विपर्य अंधकरणादियों का जो धर्म है जड़त्व अंधकर्णादीयों का धर्म है उसका विपर्य चेतनत्व है उसकी विपरीत स्थिति चेतनत्व तदा आत्मना उस रूप से वो प्रगढ़ हो जाता है अंत में दिखाई पड़ता है न चा अभिष्ठानमेव तद विशेष अदृष्ट्या व्यवहार विरहा वो जो विपरे से जो अध्यास हुआ जिनको अध्या... जिनके संबंध में अध्यास हुआ अंधकरणादि वो अधिष्ठान तो ही है ऐसी बात नहीं है वो भी पूरा अधिष्ठान तो उसमें प्राप्त करता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि तो तद विशेष अदृष्टिया व्यवहार विरहा वो अंधकरणादियों में भी विशेष दृष्टि का ज्ञान नहीं है अंधकरण आदि का स्वरूप का विशेष ज्ञान नहीं होने से वहां भी अधिष्ठान होने की योग्यता हो जाती है इसलिए तेरसा अधिष्ठान पूरा तो ज्ञान हो जाएगा ऐसी बात नहीं है विशेष ज्ञान वहां भी नहीं है क्योंकि किसी को अभ्यास कराने के लिए अधिष्ठान बनाना है तो विशेष ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ अंधकरण आदि का विशेष ज्ञान नहीं है क्योंकि अंधकरण जड़ है इसके ऐसे क्रियाकलाप है ऐसे संस्कार है ऐसे पूर्वापर संबंध है आ, ये सब अनित्य है ऐसा वो उसका जो विशेष ज्ञान है ये नहीं है उसका भी सामान्य ज्ञान ही है क्या है उसमें सामान्य रूप से अस्तित्व का भान होना चेतनत्व जैसा उसमें प्रतिभा होता है उसको लेके विशेष, विशेष ज्ञान के अभाव वहां भी सिद्ध करना चाहते है क्योंकि जैसा आत्मा में विशेष ज्ञान का अभाव है अज्ञान के कारण वैसे ही अंतकरणादियों में भी विशेष ज्ञान का अभाव है इसलिए परस्पर अधिष्ठान बन जाएगा भ्रम के लिए अधिष्ठान बन जाएगा तद विशेष दृष्टिया व्यवहार विरहा उसके विशेष दृष्टि से व्यवहार मन व्यवहार का अभाव देखा गया है इसीलिए हो जाएगा अतो दोयोर विशेष दृष्टेर अन्योन्य अध्यास अध्यास के विशेष दृष्टि अध्यक्ष मानता कृतत्व इसीलिए दोनों का विशेष दृष्टि है अन्यो अध्यास दी। दोनों में विशेष करके अध्यास कर दिया क्योंकि सामान्य का ज्ञान दोनों में हो गया था उस सामान्य का ज्ञान को अधिष्ठान बना करके आपने विशेष का अध्यास कर दिया विशेष का ज्ञान पहले से नहीं है आत्मा में सामान्य ज्ञान था उसको तो सामान्य ज्ञान को आधार बना करके जैसा इधम तय होता है इस प्रकार आधार बना के उसमें विशेष का अध्यास किया क्योंकि विशेष ज्ञान वहां नहीं था हम आत्मा का अज्ञान जब भी करते हैं तो विशेष ज्ञान का अभाव को कहते हैं सामान्य ज्ञान आत्मा का हमेशा रहता है तो जैसा रज्जू में इदमतया राज्यों को जानकर विशेष तत्पत्व का आरूप होता है वैसे ही आत्मा को इदमतया अस्तित्व मात्र रूपेण जानकर अनुभव कर उसमें अध्यास कर रहा है किसका वो अंधकरण धर्मों का अध्यास कर रहा अंधकरण धर्म वहां विशेष है इसी प्रकार अनात्मा जो अंधकरण आदि है उसमें भी इदमतया सामान्य रूप को जानकर उसके जो विकार का कारण सामान्य रूप को जानकर उसमें विशेष चैतन्य का आरोप कर दिया तो विशेष दोनों जगह आरोपित है और सामान्य दोनों जगह अधिष्ठान का अंश है तो अतः दो विशेष दृष्टि क्योंकि जो नहीं जानता है उसका तो आरोप करेगा अब चैतन्य रूप आत्मा का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है और इसमें अंधकरणादि का जड़ता तो का भी विशेष रूप से ज्ञान नहीं है तो ये दोनों का आपस में आपने अभ्यास किया विशेष ज्ञान रहने से अध्यास नहीं होता है पहले का इसीलिए अन्योन्य अध्यास अधी ही यहां अन्योन्य अध्यास हो गया जिसको परस्पर अध्यास कहा जाता है अध्यास विशेष दृष्टि अध्यस्मानता कृतत्व यही देखा गया है कि अध्यास में भ्रम में विशेष दृष्टि का अध्यक्ष मानता कृतत्व देखा गया है अध्यास जब होता है उसमें विशेष दृष्ट दृष्टि का ही अध्यास अध्यक्ष माना था अध्यक्ष माना था ना अध्यास के जाने वाली स्थिति देखी गई है तो जो विशेष नहीं है सामान्य का अध्यास नहीं होता है सामान्य को कहीं भी आप अध्यास में नहीं कर सकता विशेष का ही अध्यास होता है क्योंकि सामान्य को जानने से आपको कोई परेशानी नहीं होती विशेष को जानने से ही सुख दुखादि आविर्भूत होता है इसीलिए विशेष का अध्यास माना गया है न तो द्वोर विशेष दृष्ट न अधिष्ठान स्वनिष्ठत् तदाधारा अब ये भी नहीं कर सकते कि दोनों की विशेष दृष्टि हो रही है ऐसे में उसको अधिष्ठान कैसे बनाओगे ये भी नहीं कर सकते दोयोर द्वोर विशेष दृष्ट आत्मा में अंधकरणा धर्मों की विशेष दृष्टि और अनात्मा अंधकरण में चैतन्य की विशेष दृष्टि तो जब विशेष दृष्टि हो जाती है तो सामान्य का भार नहीं होता है तो सामान्य का भार नहीं होने पर उसमें अभ्यास नहीं हो सकता है क्योंकि वो नहीं बन पाएगा ऐसा नहीं कर सकते विशिष्ट दृष्ट विशेष दोनों के विशेष दृष्टि हो जाने पर न अधिष्ठानत्व न ज अधिष्ठान नहीं है ऐसी बात नहीं है वो भी हो जाता है क्यों स्वनिष्ठत्व नदा भाना वो अपने स्वरूप में अपने अस्तित्व को लेके तो सिद्ध ही है ना रज्जू भी अपने अस्तित्व को लेकर के स्थिर ही है और जो भी अधिष्ठान होता है वो अपने अस्तित्व को लेकर के रहता है आत्मा भी अपने अस्तित्व को लेके ही हमेशा भाषित हो रहा है और ये अनात्मा जितने भी हैं वो भी अपने अस्तित्व को लेके बैठा हुआ ये देखिए अस्तित्व तो कारण का अस्तित्व है जो भी हो अस्तित्व तो है ही इसलिए स्वनिष्ठत्व न अपनी स्थिति को मानकर स्वनिष्ठत्व माना अपनी स्थिति उसको मानकर के तदा भान अधिष्ठानत्व भान हो जाएगा तो अधिष्ठान भी बन जाएगा न च उभर अध्यासें बाध्यता शून्यता ये भी तो नहीं कह सकता है कि दोनों का अध्यास होने पर माना अधिष्ठानत् और विशेषत्व दोनों का अध्यास होने पर दोनों बाधित हो जाएगा तो शून्यता प्रसन्न आ जाएगी अधिष्ठान भी अध्यस्त है और विशेष भी अध्यस्त है ऐसा मानने पर दो अध्यास हो गया अध्यास की निवृति होती है यथार्थ ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती है निवृति होने पर दोनों चला गया तो क्या शेण रहेगा कुछ नहीं क्षेत्र शून्य हो जाएगा इसीलिए दोनों का अध्यास होता है ऐसा नहीं मानेंगे नध्यास बाध्य दया बाध्यमन बाधित हो जाने की स्थिति होने से शून्यता प्रसक्ति शून्यता हो जाएगी ऐसा नहीं कर सकते। अध्यस्तान अशनकशक्तिसृष्टूपेण अध्यस्त आत्म तधेशेषा तीन नंबर की टिप्पणी का स्वेण संसृष्टूपेण च तो स्वरूप रूप से भी अध्यास है संस्कृत रूप से भी अध्यास है ऐसा मानने पर दोनों का अध्यास का निराकरण हो जाने से शून्य का आ जाएगी ऐसा आप कह रहे हैं तो वो नहीं होता है क्योंकि द्विधा अध्यस्त हाँ द्विधा अध्यस् तीन नंबर है ना स्वरूपेण संस्कृत रूपेण दो प्रकार से दो प्रकार से क्या है स्वरूप रूप से संस्कृत संस्कृत रूप से द्विधा अध्यस्त अन्मन अध्यस्तमी अनात्मन अनात्मन होना ठीक है द्विधा अध्यस्त अनात्मन सर्वधावादे भी दो प्रकार के जो अध्यस्त अध्यास हुआ है उनका दोनों का दोनों जो है अध्यस्त अध्यस्त अनात्मन अध्यस्त किया गया जो अनात्मा है ये तो दोनों जो अध्यास हुआ है तो आत्मा से भिन्न में अध्यास हुआ है दोनों धर्मों का वो दोनों धर्म यहाँ से वहां जो ले गया वो भी अनात्मा ही है और आत्मा से अनात्मा में जो ले गया है वो भी संबंध से धर्म मान करके वो अलग ही है इसलिए अध्यस्त अनात्म जितने भी है उनका सर्वधा बाधे सब प्रकार से बाध होने पर भी संसृष्ट रूपेणे अध्यस्ता आत्मनः उसके संसर्ग में जो अध्यस्त आत्मा है यानी अधिष्ठान रूप से माना गया जो आत्मा का अंश है संसृष्ट रूपे क्योंकि आत्मा का संस्रष्ट होकर के अनात्मा का अभ्यास आपने माना है है ना वो अधिष्ठान का जो सत्व है वो सत्वांश आत्मा से ही आएगा आत्मा से इधर से कोई सत्वांश आ नहीं सकेगा इसलिए संसृष्ट रूपेण अध्यस्त आत्मन संश्रिष्ट रूप से ही अध्यस्त आत्मा है आत्मा वास्तव में संसृष्ट हुआ नहीं किसी के साथ किंतु संस्रिष्ट मान लिया गया इसलिए वो भी तो अध्यास्त है इसलिए भी, उतना मात्र का संश्रिष्टत्व तो मात्र का वाद होने पर भी स्वरूप शेषादितिभाव भाव, स्वरूप शेष रहेगा अभी अग्नि का लोहे के साथ संसर्ग माना आपने तो संसर्ग मान के लोहे को अग्नि मान लिया ऐसे स्थिति में वहां दो बातें मालूम पड़ती है एक तो लोहे का स्वरूप जो है अनात्मा है लोहे का स्वरूप जो है वो अग्नि से संपर्क करने वाला नहीं है इसीलिए अग्नि से भिन्न है और अग्नि जो है लोहे के साथ संपर्क किया है संपर्क किया लोहा अग्नि बन गया ऐसा दिखता है किंतु वास्तव में संपर्क वहां हुआ नहीं लोहे का स्वरूप लोहे का स्वरूप जो का त्यो है और अग्नि का स्वरूप अग्नि का स्वरूप में जो का है वो संसर्ग आपके कल्पना के कारण हुआ है अब इतना होने पर भी वो अध्याप जब निवृत्त होता है संसर्गत्व समाप्त होने पर लोहा लोहा रह जाता है और अग्नि अग्नि रह जाती है अग्नि का स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता इसको प्रतिबिंब दृष्टि से और स्पष्ट कर सकते है कि प्रतिबिंब जो होता है जलादि में वो दिखता है कि प्रतिबिंब सूर्य आदि का संसर्ग जलादि के साथ हो गया ऐसा दिखता है वो होने के कारण जलादि चमकता है उसमें जाती है इत्यादि किंतु वास्तव में जो नभस्त जो सूर्य है उसका कभी भी संसर्ग वास्तविक संसर्ग जल के साथ हुआ नहीं है वो संसर्ग भी वहाँ की है इसीलिए वो अध्यास जब निवृत्त होता है कि वास्तव संसर्ग नहीं हुआ ऐसा निवृत्त होने पर सूर्य जो नभस्त सूर्य है वो नभस्त ही रहेगा और जल जो है अपने स्वरूप में रहता है इसमें कोई आदान प्रदान नहीं होता इसीलिए स्वरूप का नाश कभी नहीं हो रहा अधिष्ठान भले ही बना है क्योंकि संसर्ग के कारण अधिष्ठानत् कल्पना हो गई किंतु फिर भी वह वास्तविक स्वरूप की, की हानि नहीं हुई है ये समझना है इतना अंश इसमें ज्यादा है आत्मा के संबंध में करते समय इसका इतना अंश ज्यादा है आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होता है संसर्ग अध्यास होता है ये ही कह रहे हैं कि दोनों प्रकार का होने पर अध्यस्त आत्मा न सर्वा अध्यस्त अनात्मा का सर्वदावाद हो जाएगा क्योंकि अनात्मा का स्वयं का कोई स्वरूप है ही नहीं इसीलिए उसका बाद हो जाएगा उसका जो अस्तित्व तो, अनात्मा का अस्तित्व तो भी आत्मा का अस्तित्व तो के साथ है इसीलिए अनात्मा का सर्वदा सर्वदावाद होता है जैसे रसी कल्पित सर्प का सर्वदा सर्वदावाद होता है सर्प का कोई अस्तित्व वहां दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए सर्वदा सर्वदावाधे भी सर्वदावाद होने पर भी संस्रष्ट रूपेण अध्यस्तमान संसृष्ट रूपेण अध्यस्त जो आत्मा का अस्तित्व है उसका तो तन्मात्री उसका संश्रिष्टत्व तो मात्र का वाद होगा संश्रिष्ट रूपे न अधिष्ठान की कल्पना आपने की है उस कल्पना मात्र की मतलब कल्पना मात्र निवृत्त होगा ज्ञान से किंतु स्वरूप की निवृत्ति नहीं होती है इसीलिए अध्यात्म निवृत्त होने के बाद आत्मा का अनुभव आत्म रूप से वहां जो का जो रहेगा पहले आत्मरूप से जो जान रहे थे वो अध्यात्म के संबंध से संसर्ग से जान रहे थे बाद में आध्यात्मिक संसर्ग निवृत्त होने पर स्वरूप में अहम बुद्धि होके उसमें ही ब्रह्मत्व का अनुभव हो सकता है इसलिए स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता तब क्या है वहां शून्य होने की भी आपत्ति नहीं है और पूर्णतया बाध्यता भी नहीं है स्वरूप शेठ रह जाता है जगत में भी ऐसा है जगत में आत्मा का अस्तित्व स्वरूप को मान करके व्यवहार होता है वो व्यवहार समाप्त होने पर भी अस्तित्व मात्रेण आत्मा सर्वत्र व्यापक रहता है सदरूपेण सत्व अवगम ऐसे भाष्यकार ने छांदो के उपनिष्द में ष्टाध्याय में सद्विद्या में कहा कि सदरूपेण सर्वसे सत्व अवगम सदरूप से देखा जाए तो सदसत्व होता है तैतरीय के उपोदघात भाषी भी है जो भाव रूपेण सबका भाव होता है सदरूपेण सबका सत्व होता है न कस्त कस्य असत कहीं भी हम किसी चीज का असत पूर्ण दया नहीं बोलते मतलब स्वरूप तो वो आत्मा का सत्व लेकर के ही रहता है इसलिए अन्यथा आप सिद्ध कर नहीं सकता है शून्य सिद्ध नहीं कर सकता है इसलिए अधिष्ठान में संसर्ग संसर्ग अभ्यास होने पर भी वो अधिष्ठान तो स्वरूपतः जाता है स्वरूप का अध्यास वहां नहीं होता आत्मनि बुद्धियादि अभ्यास उक्तिया कर्तृत्व तस्य तक यहां दो अध्यास कहा आत्मा में अनात्मा का अध्यास अनात्मा में आत्मा का अध्यास तो एवं अहम् प्रत्ययीन अशेष सचार साक्षिणी प्रत्येक आत्म प्रत्य ने अध्यस्या इसका मतलब आत्मा में बुद्धि आदि का अध्यास के कहने से कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें आरोपित किया गया बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसको आत्मा में आरोपित किया गया बुद्धि और अहंकार आदि मिलकर कर्तृत्व भोक्तृत्व है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहर मनीषण जैसे कठोपनिषद में कहा तो आत्मा इंद्रिय मन आदि सब मिला उसी को भोक्ता कहा जाता है कर्ताव्य वैसे कहा जाता है आत्मा अभ्यासोक्तिया बुद्धि आदिषु चैतन्य उक्त और इसके विपरीत उन बुद्धि आदियों में आत्मा का अभ्यास कहने पर तम च प्रत्येक आत्मा सर्वसाक्षिण तद विपरीन अंधकरण आदिषु अध्यक्ष वाक्य कहने से इसका क्या तात्पर्य है कि आत्मा का जो चैतन्य अंश है उसको बुद्धि आदि में आपने कल्पना की बुद्धि का सोच बुद्धि जानती है तो मैं जानता हूँ ये भाव होता है इसीलिए तेसु आत्मा अध्यास तेसु बुद्धियादिशु आत्मा के अध्यास के कहने से उसमें चैतन्यत्व भी कहा गया हो गया इस प्रकार वो आत्मा में अनात्मा का अध्यास अनात्मा में आत्मा का अध्यास यहां से आरंभ होता है उसके बाद वहां जो पहले कहा गया स्मृत अस्मत प्रत्यय भोजन वो विषय विषयो हो इत्यादि सारे का संबंध आ जाए संप्रदी अध्यासम निगम यदि अब तक जिस अध्यास की चर्चा चल रही थी उसका प्रमाण सहित तो अब निश्चय किया जाता है निगम यदि मन समापन किया जाता है उसके बाद आगे सूत्र आरंभ शुत करेंगे इसीलिए संप्रदी अब अध्यासम अध्यास को सप्रमाण प्रमाण सहितम तो निगम निगमन करता है निश्चय करता है एवं इत्यादि ग्रंथ से भाषण एवं अयम अनादिनो नैसर्गिको अभ्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्वभोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष इस प्रकार अभी तक जो चर्चा हुई है एवं इस प्रकार से अयम ये जो अभ्यास है कैसा है अनादि अनादिनत अनाति है इसके आदि नहीं है प्रवाह रूपेण यह अभ्यास है तो प्रवाह रूपेण रहने के कारण अनादि है अनादि के बारे में हमने दो कहा था एक प्रवाह रूपेण और एक स्वरूपेण अनादि है तो अनादि यहां प्रवाह रूपेण अनादि माना गया तो क्योंकि कब से इसका आरंभ हुआ ये नहीं कर सकते और निरंतर हर एक जन्म में आवृत्ति करते जा रहा है इसलिए प्रवाह अनंत इसका अंत नहीं है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अभ्यास चलता ही रहेगा तो इसलिए उसको अनंत कहा अंदर अभाव है इसका नैसर्गिको यम नैसर्गिक है निर्सर्ग है मतलब विशेष कोई निमित्त हेतु आदि जिसका निश्चय नहीं कर सकते उस जन्मना उसको लेके आया है इसको नैसर्गिक करते जैसा पक्षियों के उड़ने की जो कला है वो नैसर्गिक होता है मछली जो पानी में तैरती है वो तैरने की जो कला होती है वो नैसर्गिक है ऐसे नैसर्गिक ये भी उत्पन्न हो गया ऐसे व्यवहार कर रहा है बिना सोचे समझे कारण जाने ऐसे व्यवहार होता है इस नैसर्ग को अध्यास क्या है ये मिथ्या प्रत्यय रूप इसका रूप देखने से ऐसा दिखाई पड़ता है कि मिथ्या प्रत्यय है मिथ्या प्रत्यय ही रूप है मिथ्या के कारण ये होता है कि यहाँ मिथ्या ज्ञान रहने से मिथ्या प्रत्यय हो गया मिथ्या प्रत्यय को ही हम अभ्यास करते हैं मिथ्या बन वो दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तविक रूप उसका मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए मिथ्या प्रत्यय रूप हाँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक और ये अध्यास रहने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रवृत्त होता है कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वयं तो जो है अध्यास नहीं है अध्यास रहने के कारण कर्तृत्व तो प्रगढ़ होता है और भोक्तृत्व भी अध्यास रहने के कारण होता है अध्यास का कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्य है इसलिए प्रवर्तक तो कहा यह प्रयोजक है वो जब अभ्यास नहीं रहता कर्तृत्व नहीं रहता जब अभ्यास नहीं रहता भोक्तृत्व भी नहीं रहता तो ये दोनों अध्यास के कारण बन गया इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्रवृत्त करने वाला है सर्व लोग प्रत्यक्ष सब लोग इसको जानता है यानी पंडित पामर आदि सभी इसको जानता है सर्वलोग प्रत्यक्ष इसमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जो सर्वलोग प्रत्यक्ष उसके विषय में बात कर रहे हैं ये हमने पहले ही आपको समझाया था कि अध्यासभाष्य में भाष्यकार ने विशेष रूप से इस सर्वलोग प्रत्यक्ष को लिया है सभी लोग जिसका अनुभव करते हैं यहां कोई पंडित विशेष को लेकर बात नहीं कर रहे क्यूंकि पंडिता अविद्या मन दे इसको पंडित लोग अविद्या मानते हैं इसका मतलब ये विचार उनके कारण हो रहा है ऐसा नहीं वो ऐसा मानते हैं करके उद्धरण दे रहा यहाँ तो सर्व लोग प्रत्यक्ष हम सबका जो अनुभव है उस अनुभव को लेकर बात करना चाहते हैं और सर्वलोग के लिए ये अध्यास भाष्य लिखा गया है और इसके आगे के जो ब्रह्मसूत्र भाष्य भी इसी आधार पर चलने वाला है इससे सब लोगों का उपकार होगा या की निवृत्ति हो जाएगी ऐसे अस्त अनर्थ हेतु प्रहाणा आत्मेक विद्या सर्वे वेदाता आरभ्य ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है अस्त अनर्थ हेतु तो। ये जो अनर्थ हेतु है, है अनर्थ का कारण बना हुआ अध्यास है उसका प्रहाणाया निवारय निवारण के लिए आत्मेक विद्या निवारण के लिए क्या चाहिए आत्म एकत्व विद्या की प्राप्ति चाहिए आत्म एक विद्या के बिना यह अध्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि अध्यास निथ्त ज्ञान से आया होगा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी आत्म एकत्व ज्ञान हो जाएगा तब अविद्या की निवृति होगी अविद्या की निवृति के साथ अध्यात्म की निवृत्ति भी होगी इस उद्देश्य से आत्म विद्या प्रतिपत्त हेतु उस प्रतिपत्ति के उद्देश्य से सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते सभी वेदांत आरंभित होते हैं सर्वे वेदांता मैंने यहां जो ब्रह्म सूत्र में एक एक सूत्र को लेकर के तो उसको वेदांत कहा गया तो उपनिषद वाक्यों का उद्धारण होगा या तो वो सारे उपनिषद वाक्य ब्रह्मसूत्र गीता वाक्य सारे मिलके तो सर्वे वेदांता आरभ्यंते आरंभ किए जाते हैं यही एकमात्र उद्देश्य है वेदांत इसलिए भाषिकार्थ के मन में यह स्पष्ट है कि वेदांत का क्या उद्देश्य है तो अस्त अन्य दो प्रहारणा विद्या प्रतिपत्ति सर्वे वेदांत आर्भ यथाचाय बोलते हैं आप सभी वेदांत का ये अर्थ है ऐसा कैसे सिद्ध करेंगे क्योंकि बहुत समय वो प्रत्यक्ष का विपरीत जाता है और उसमें परस्पर भेद दिखाई पड़ता है कई कारण है तो सभी वेदांत का यही तात्पर्य है किस प्रकार आप निश्चय करोगे तब कहते हैं यथाचाय अर्थ है ये कैसे ये निश्चय होगा जिस प्रकार इसका अर्थ आएगा सर्वेशा वेदांता ये वेदांतों का तात्पर्य है जैसा वो अर्थ प्रकट होगा तथा वयम शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शय्या उसी प्रकार हम युक्ति से ये शारीरिक मीमांसा ब्रह्म सूत्र में प्रदर्शय्या आगे हम दिखलाएंगे आपको कि एक कैसे सर्व वेदांत ये अध्यास की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है आत्म एक ज्ञान के लिए प्रवृत्त होता है इसको हम आपको आगे दिखाएंगे इस प्रकार से अध्यास भाष्य समाप्त हो जाता है इधर गाते पूर्व बुद्धि अध्यासा, संस्कार अध्यास तथा साधर बुद्धि अध्यास प्रवाहात्मना प्रवाही उपादान आत्मना वा वनादिव एवं अयम अनादि अनदो नैसर्गिको अभ्यास इसको अनादि कैसे कहेंगे जिसकी आदि नहीं जिसका कारण नहीं जिसका पूर्वकाल काल नहीं उसको अनादि कहेंगे क्योंकि कारण न्याद होने पर पूर्वकाल काल होता है कारण न्याद नहीं होने पर पूर्वकाल काल अनिद नहीं होता है क्योंकि कारण का लक्षण क्या कहा कार्य सृष्टि हाँ कार्य सृष्टि के पहले जो स्थिति है उसको कारण कहते हैं तो कार्य सृष्टि के पहले जो रहता है उस स्थिति को हम कारण शब्द तो से कहते हैं उसका ध्यान नहीं होने से बना दी है पूर्व बुद्धि अध्यासा संस्कार आदि अध्यास पूर्व बुद्धि का अध्यास पहले एक बुद्धि का अभ्यास होता है पूर्व बुद्धि अध्यासा संस्कार अध्यास संस्कार आदि अध्यास संस्कार आदि उससे उत्पन्न होता है पहले एक क्रिया ज्ञान की क्रिया होती है उससे संस्कार उत्पन्न होगा तो उत्तर संस्कार उत्पत्ति के लिए पूर्व क्रिया को मानना पड़ेगा यानी संस्कार अध्यास पूर्व बुद्धि से प्रगट होता है तो संस्कार होने के बाद में बाकी संस्कार आगे को उत्पन्न करेगा तथा तादृश उत्तर बुद्धि अध्यास और संस्कार जब उत्पन्न होता है उस संस्कार से तथा संस्कार से ताद्रिक उसी प्रकार का उसी प्रकार में जो रहता है मैंने जैसा पहले संस्कार हुआ उसी प्रकार की उत्तर बुद्धि अभ्यास उसी प्रकार का उत्तर बुद्धि का अध्यास होगा उत्तर बुद्धि अभ्यास रहा वो बुद्धि फिर से आ जाएगी तो पहले जो ज्ञान रहा संस्कार हो गया उस संस्कार के अनुकूल उत्तर बुद्धि का अभ्यास होता है प्रवाह आत्मना इस प्रकार से प्रवाह रूप से चलेगा पूर्व बु, पूर्व बुद्धि उत्तर उत्तर बुद्धि को अभ्यास करते जाएगा ऐसे निरंतर प्रवाह रूप से चलेगा प्रवाही उपादान जाड्य आत्मनावा व अनादित्व अथवा प्रवाही का ये उपादान कारण जो जाड्य है अविद्या है उसके कारण भी अनादित्व कर सकते हैं ये दो हो गया या तो इस प्रकार के पूर्व पूर्व बुद्धि को कल्पना करके प्रवाह रूप से आप अध... अनादि मानना पड़ेगा क्योंकि पूर्व पूर्व बुद्धि चाहिए ऐसे करके आप पीछे जाएंगे तो पुरो पुरो बुद्धि का कोई अंक नहीं मिलेगा अनादि मिलेगा ये प्रवाह रूप से मानो तो। अनादित्व अथवा प्रवाही प्रवाही यहां प्रवाहित होने वाला कौन है उसका उपादान जाड्य जो ये जो बुद्धि हो रही है संस्कार बुद्धि इसका जो उपादान है वो जड़ है यानी अज्ञान उस वृत्ति से भी अनादि मान सकते हैं क्योंकि हम अज्ञान को भी अनादि मानते हैं इसलिए कहा तत्वधीयम बिना सर्वात्मना नाश हानेर और अनंत क्यों है क्योंकि तत्व बुद्धि के बिना तत्वधीयम बिना सर्वात्मना पूर्ण रूप से नाशहानि हानंद्यम नाश नहीं होता थ नहीं होने से उसको आनंद कहा गया उपादान माया, से मायाशक्ति दया जड़ प्रत्यक्ष सत्वाबंधित अधिष्ठान धी बाध्यम सिद्धवत्तिया ये नैसर्गिक नैसर्गिक शब्द का अर्थ कर है नैसर्गिक क्यों है नैसर्गिक का अर्थ होता है निसर्ग से उत्पन्न यानी शरीर आदि के जन्म के साथ उत्पन्न हो गया माना आदि के जन्म के साथ उत्पन्न हो गया जिसका भी आप मानेंगे उसके साथ वो प्रगढ़ हो गया उससे अलग कारण करने की आवश्यकता नहीं करना है अब इसमें संस्कार अध्यास आदि को छोड़ के अन्य भी कुछ तत्व है तभी आप उसको नैसर्गिक कह सकते हैं वो क्या है बता रहे उपादानत्य मायाशक्ति ये सृष्टि होने के लिए जन्म होने के लिए उपादान क्या है वो माया शक्ति है उपादान से माया शक्ति दया उपादान कारण माया है ऐसा माना गया वेदांत तो में इसलिए माया शक्ति जो ईश्वर की शक्ति है वो उपादान कारण है तो उपादान से माया शक्ति दया जड़ प्रत्यक्ष चैतन्य सत्व अनुबंधित्व ये जड़ जो प्रत्यक्ष सत्व के साथ संबंध करता है वो माया शक्ति है तो वो माया शक्ति उत्पन्न करना है कैसे उत्पन्न करती है वो प्रत्येक चैतन्य सत्तों को स्वीकार करके उत्पन्न करती है। माया शक्ति को प्रवृत्त होने के लिए ईश्वर रूप अधिष्ठान की आवश्यकता है उसके बिना वो प्रवृत्त नहीं होती है क्यों क्योंकि वो स्वयं माया शक्ति है उसके अपनी कोई सत्ता अलग से नहीं अन्य संतम आत्मा निकाश अन्यथा जो रहता उसको अन्यथा दिखाती है वो तो प्रत्येक चैतन्य सत्व के साथ अनुबंध होता है वो अनुश्चित होता है प्रत्येक चैतन्य की जो सत्ता है उसको लेके माया शक्ति काम करती है जैसे किसी की शक्ति है शक्ति होने पर भी उसके लिए प्रवृत्त होने के लिए वो अधिष्ठान चाहिए अधिष्ठान के बिना शक्ति प्रवृत्ति नहीं होती है और कार्य के द्वारा उसका अधिमिट होती है अब शरीर अधिष्ठान नहीं है आपके पास दौड़ने की शक्ति है पैर नहीं है कहीं न सकता है तो इसके लिए यद्र भी चाहिए और शक्ति को प्रवृत्त होने के लिए चैतन्य भी चाहिए और कई माध्यम चाहिए तब जाके शक्ति प्रवृत्त होती है इसीलिए ये प्रत्येक चैतन्य तत्व को संबंधित करके प्रवृत्त होने वाली जो माया है कोई उपादान बना हुआ है मतलब स्वतंत्र माया उपादान नहीं है प्रत्येक चैतन्य के अधिष्ठान को अनुबंधित करके संबंधित करके वो उपादान है इसको स्वीकार करके अधिष्ठानधि बाध्यत्व सिद्धवत कृत्या उत्तम इसको स्वीकार करके अधिष्ठानधि के द्वारा वो बाधित होती है ऐसा उसको सिद्धवत मान करके ये नैसर्गिक कहा ऐसा कहा यानी अधिष्ठान जो चैतन्य है उसके साथ संबंध करके माया शक्ति है उससे नैसर्गिक उत्पत्ति होती है इसका मतलब नैसर्गिक उत्पत्ति का मतलब कुछ कारण नहीं है ऐसा नहीं है वो कारण है वो कारण इस प्रकार के कारण है माया मायाशक्ति अधिष्ठित माने चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य अधिष्ठित तो माया शक्ति का उपाधान तो कारण से नैसर्गिक उत्पत्ति होती है अब वो जो है बाद में ज्ञान के द्वारा बाधित भी हो जाती है अधिष्ठान भी, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष चैतन्य सत्व का ज्ञान हो जाने पर उस बुद्धि से बाध्यत्व भी उसमें रहता है ऐसा मान करके ये नहीं होता है नहीं है वो होता है ऐसा मान करके ही सिद्धवत कृत्य सिद्धवत कृत्य मैंने उसको स्वीकार करते हुए बोल रहा है ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में वैसा ही उसको सिद्धावत मान करके आगे की बात कर रहे हैं तो नैसर्गिक बोलने से अपने आप हो गया उसका कारण मालूम नहीं पड़ेगा कुछ नहीं मालूम नहीं पड़ेगा तो उसका निवारण कैसे होगा भाएगा तो यह आवत्ति नहीं है मिथ्यादि हेतुत्व साम्य महा मिथ्या ज्ञान का हेतु होने के कारण मिथ्या प्रत्यय रूप का और मिथ्या ज्ञान का तादात्म्य है दोनों एक है क्योंकि उस कारण से ये हुआ जैसे मृत्यु का कारण से घड़ उत्पन्न होने से घड़ को भी मृत्यु मृत म्रत, ऐसा कहा जाता है इसी प्रकार मिथ्या हेतुत्व न मिथ्या ज्ञान का कारण बनने से तादात्म्य वहा उसके साथ संबंध करके बोल रहे मिथ्या प्रत्यय रूप क्यों ऐसा कहा तो कहते हैं कारण अध्यासो ही कार्यास हेतु तो कारण अध्यास कार्यास के लिए कारण होता है पहले कारण अभ्यास होता है फिर उसके बाद कार्यास होगा पूर्व में कोई कारण होगा वो कारण को मान करके आप कार्य को करेंगे जैसे रजु में सर्प दिखने के लिए क्या क्या है वहां ऋज्यु का अज्ञान है और सर्प संबंधी भय है तब जाकर के उसमें सर्प बुद्धि हो जाती है पहले कारण रहता है वहां तो कारण अध्यास कारण वहां निर्णय सहकार उपादान भी रहेगा अधिष्ठान भी रहेगा तो कारण अध्यास ही कार्य अध्यास हेतु यदि अध्यास अध्यास का मिथ्या प्रत्ययत्व तो इत्यथ अध है मिथ्या प्रत्यय है प्रत्येक जैसा दिखाई पड़ता है ज्ञान जैसा दिखाई पड़ता है किंतु वो मिथ्या प्रत्यय है यथार्थ प्रत्यय नहीं है रज्जु ऐसा प्रत्यय यदार्थ है किंतु रज्जु को सर्प जानना जो प्रत्यय है वो अयथार्थ है प्रत्यय मान ज्ञान इसीलिए इसको मिथ्या प्रत्यय रूपा कहा लक्षणता तथा रूप्य न प्रदीयत रूप मिथ्या प्रत्यय रूप रूप शब्द क्यों प्रयोग किया तो कहते हैं लक्षण से लक्षण से उसको निरूपित किया जाता है सीधा सीधा दिखाई नहीं पड़ता है उसका लक्षण देखने पर वो परंपरा से उसको मिथ्या प्रत्यय रूप करना पड़ेगा सीधा सीधा तो हमको यथार्थ तो दिखाई पड़ता है ये रज्जु में सर को देखा शरीर में आत्मा को देख रहा है वो तो अब यथार्थ दिखाई पड़ रहा है लक्षणत सद रूप है लक्षण के द्वारा उसको निरूपित किया जाता है न प्रदीयत रूप ग्रहण वास्तव में उसकी प्रदीदी नहीं होती है वास्तविक नहीं होने पर भी ऐसा ज्ञान हो जाता है वो लक्षण से ही हो रहा है संबंध करके हो रहा है अथवा अब ये मिथ्या प्रत्यय रूप का और अवर करना चाहते अथवा नहीं तो मिथ्या प्रत्ययनाम रूपम अनिर्वाच्य सदी अनिर्वाच्य उच्यते अथवा भाष्यकार मिथ्या प्रत्यय रूपा शब्द से अनिर्वजनीयता को कहना चाहते क्योंकि यहां अनिर्वजनीयता को अलग शब्द से नहीं कहा तो शायद उसी को सूचित करना चाहते हो जैसे मिथ्या का रूप मिथ्या का रूप क्या होता है लोगों में प्रसिद्ध है जो मिथ्या प्रत्यय होते हैं गलत ज्ञान होता है वो अनिर्वजनीय होता है तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वजनीयत्व उसमें रहता है वो सत्य है कि असत्य है कि वो है कि नहीं है कि ये नहीं कर सकता क्यों पहले कहा था यदि है नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए था फिर बाद में बाधित भी नहीं होना चाहिए था और यदि है तब उसका बाद है नहीं होना चाहिए था और प्रतिधि भी नहीं होनी चाहिए उस प्रकार से तो ये होता है इसीलिए ये मिथ्या प्रत्यय ऐसा लोग भी जानते हैं ऐसा मिथ्या प्रत्यय जो होगा वो अनिर्वनीय होता है ये पहले कहा गया था तो वैसा ही रूप इसका भी है यथा अवजनीयत्व्य मिथ्या प्रत्यय शब्द से अर्वजनीय रूपता को बताना चाहते हैं भाषिका यद्वा अथवा मिथ्याभूत अखंड जड़ शक्ति तेन अभ्यास प्रत्यय रूप्य अथवा मूल अज्ञानकूल के बात करना चाहते हैं यद्वा मिथ्याभूद वास्तव में है ही नहीं मिथ्या भूत अखंड जड़ शक्ति अखंड जो जड़ शक्ति है मन जैसे चेतन की शक्ति वैसे जड़ शक्ति है यानी यहाँ अज्ञान है माया जो अज्ञान माया सहीद माया में उपाधान तो सिद्ध करने वाली जो अज्ञान है उस अज्ञान के मिथ्या भूत अखंड जड़ शक्ति तन मातृत्व उस रूप से अध्यास प्रत्यय रूपये उस रूप से अध्यास प्रत्यय प्रकट हो जाता है यानी अध्यास प्रत्यय की महिमा क्या है कि उसमें उसके पहले वो अज्ञान रहता है का अज्ञान नहीं होना वो सर्प प्रत्यय का कारण बन रहा है इसलिए रज्जु का अज्ञान नहीं होना ही सर्प प्रत्यय का कारण होने से वो रजु का ज्ञान नहीं होना रूप जो अज्ञान है उस रूप से ये सर्प प्रत्यय भी मिथ्या हो जाता है क्योंकि मिथ्या तो वहां भी है अज्ञान में भी है वो मिथ्या तो जड़ा शक्ति जड़ा मात्र रूप से अध्यास प्रत्यय रूप दे तभी आप अध्यास प्रत्यय को कह सकते हैं या अध्यास प्रत्यय है ऐसा निरूपण कर सकते हैं इसीलिए उसको मिथ्या प्रत्यय रूप कहा हो एक नहीं कारणा हृदय रूप मस्ती क्योंकि कारण के बिना कार्य का रूप कभी नहीं होता मिथ्या अध्ययन को लिए बिना मिथ्या प्रत्यय अध्यास नहीं हो सकता है इसीलिए उसमें मिथ्या अध्ययन का आधार मानना पड़ेगा क्यों कारण है वो तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है इसीलिए उसके द्वारा निरूपित होता है ये भाष्यकार कहना चाहते हैं ये मिथ्या प्रत्यय को देख करके आप उसका कारण को भी जान सकते हो ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं इसीलिए आत्म विद्या प्रतिबत्त यह सर्व वेदांत आरभ्यता आयकर सत्य अनर्थ हेतु ये मिथ्या प्रत्येक अनर्थ हेतु क्यों है क्योंकि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो वो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो का प्रवर्तक होता है और सारे अनर्थ कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही तो खड़ा हो जाता है प्रमाण हम अब तक जो कहा हुआ उस प्रमाण को निगमन करते हैं सर्वलोक प्रत्यक्ष सर्वलोक प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका निगम करते निश्चित करते प्रत्यक्ष पदम उत प्रमाण उपलक्षण यह जो प्रत्यक्ष पद है जो प्रमाण अभी तक चर्चा में है उस प्रमाण को निश्चित करता है प्रत्यक्ष पदम उक्त प्रमाण उपलक्षण जो जो प्रमाण कहा गया सारा लेना या प्रत्यक्ष भी है अनुमान भी है सब कहा शास्त्र भी है उसको लेना संभा, संभावना हेतु अध्यास प्रसाद्य विषय प्रयोजने निर्देशन वेदाता नदेयवाद तदीय विचार शास्त्र विषयादि अभी तक जो चर्चा हुआ जो अनुबंध में विषय प्रयोजन अधिकारी फल है। आ, नहीं संबंध इत्यादि का जो पहले से विचार किया था विषयादि संभावना गेतुम अध्यास विषयादि के संभावना यहाँ हो जाएगी यहाँ विषयादि नहीं है ऐसी बात नहीं है प्रयोजनादि सारे विषय इधर है ऐसा होने पर तो विषयाद संभावना दू जो अध्यास है उसको सिद्ध करके अभी तक वो सिद्ध किया क्योंकि वेदांत किस विषय के लिए प्रवृत्त हो रहा है किसकी निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हो रहा है क्या कौन अधिकारी है क्या संबंध है ये सब दिखाना था वो सारे यहाँ अध्यास के द्वारा सब दिखा दिया विषय प्रयोजन निर्देश विषय और प्रयोजन दोनों को निर्देश करता हुआ वेदांता नाम आदेयत्व वेदांत आधेय है यानी ग्रहण करने योग्य है वेदांत ग्रहण करने योग्य होने के कारण तदीय विचारशास्त्र वेदांत संबंधी जो विचारशास्त्र यहाँ प्रवृत्त हुआ है ब्रह्मसूत्र वो भी आदेय होता है इसीलिए अस्य अच्छा अनर्थह तो प्रया आत्मक विद्या प्रतिपत्त वेदाता आरभ्य कर्तृत्वादीरन अनर्थहेतु तो क्या है कर्तृत्दी में देखेंगे तो अनर्थ दिखाई पड़ता है कर्तृत्व कर्तापना ही सारा कर्म का कारण होता है अधिक स्थानम तदाकर्ता कर्णम जगृक विधम इत्यादि गीता में कहा तो कर्तृत्वादि को लेके पांच अवयव होते हैं वही कर्म का कारण होता है कर्म करने पर कर्म फल होता है कर्मफल से संसार में आप हंसते हैं इसीलिए कर्तृत्वादी अनर्थ है कर्तृत्वादि अनर्थ है तस्य हेतु तो अध्यास कर्तृत्व तो आदि को कौन उत्पन्न किया अध्यास उत्पन्न किया क्योंकि पहले कहा था कर्तृत्व भोक्तृत्व तो तो प्रवर्तक अब वो अनर्थ हो अन्य तकर्षेण हानम सोपान से निवृत्ति उसको पूर्ण रूप से निवृत्त करना प्रहाय प्राणाया में उपसर्ग है तो प्रकर्ष रूप से मैंने पुष्कल रूप से उसको निवारण करना है उसका भान करना है नष्ट करना है उसका मतलब सोपादान से उपादान सहित निवृत्त करना है तो यह जो उपादान है अध्यास का कारण है कारण सहित अविद्यादि सहित उसकी निवृत्ति हो तदर्थ निध तदर्थ उसके संबंध में ये प्रवृत्त हो रहा है ऐसा संबंध दिखाया तदर्थम ये वेदांत तो प्रवृत्त हो रहा है खुदो क्यों इसका प्रण करना है किससे होगा इसका पूछ रहा है तत्र आहा उसके लिए आत्मेक तो विद्या प्रतिपत्त आत्मेकत्व्या तो की प्रतिपत्ति से इसका प्रहाण होगा आत्मा त्रमण यद है आत्मन तमर्थस्था आत्मविद्या जो आत्म शब्द है वो तम तो को दिखाता है तदर्थ है न ब्रह्म तदर्थ जो है ब्रह्म है तत्वसी वाक्य में जो तदर्थ है वो ब्रह्म जैसा है यहाँ भी ऐसा है तद एकत्व वाक्य था दोनों का एकत्व होना। उस आत्मा के साथ इस आत्मा का एकत्व परमात्मा के साथ यह आत्मा का एकत्व तो परमात्मा ब्रह्म है ब्रह्म के साथ तमर्थ आत्मा का एकत्व यही वाक्यार्थ होता है उस वाक्यार्थ से तद विद्या साक्षात्कारो बुद्धिवृत्ति उस संबंधी जो विद्या है ये वाक्यर्थ संबंधी जो ज्ञान हो गया ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूपी जो विद्या उस विद्या के साक्षात्कार यानी बुद्धिवृत्ति ये अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धिवृत्ति बनेगी ये इसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते तो तद विद्या साक्षात्कार है वो बुद्धिवृत्ति से होता है बुद्धिवृत्तिमन यहाँ ब्रह्मकार वृत्ति तरब्धतया प्राप्ति तो एकत्व विद्या मन जो ब्रह्मास्मि इत्यादि आकार बुद्धिवृत्ति है है उसकी प्रतिपत्ति प्राप्ति कैसी प्राप्ति अतिबद्धतया प्राप्ति उसमें जो कोई भी और बाधा ना आवे उस प्रकार की प्राप्ति बाधा क्या आ सकती है हाँ असंभावना विपरीत भावना संशयादि बाधा होता है तो असंभावना विपरीत भावना इत्यादि की निवृत्ति करते हुए समझाएंगे वो हो सकती है कैसे हो सकती है और इसमें कोई बाधा नहीं है कोई विघ्न नहीं है ऐसे समझाएंगे तब उसकी पूर्णतया प्राप्ति हो जाएगी तो तदर्थ मत इसीलिए उसके लिए ये वेदांत प्रवृत्त हो रहा है कुतः पुनरेशा विद्या उत्पद्य दे किंतु फिर भी ये विद्या किससे उत्पन्न हो जाएगी उत्पन्न होने का माध्यम तो नहीं बताया किस प्रकार उत्पन्न होती है ये बताया क्या उत्पन्न होती है ये कहा किंतु किस प्रकार कहां से उत्पन्न होती है तो इसलिए फिर पूछते हैं कि तत्र सर्वे वेदांता आरभ्यंते वेदांत से ही ये विद्या उत्पन्न होती है इसलिए वेदांत का अध्ययन के बहर ये विद्या प्राप्त नहीं होती है विविध वाक्य संग्रहार्थ सर्वशब्द दोनों प्रकार के वाक्य के संग्रह के लिए ये सर्वशब्द का प्रयोग किया यहां क्या है दो प्रकार के वाक्य आएंगे कौन सा दो प्रकार के वाक्य रहेगा एक तो पराविद्या संबंधी और एक अपर संबंधी दोनों वाक्य रहेगा तो परापर विद्या संबंधी द्विविध वाक्यार्थ रहेगा तो द्विविध वाक्य संग्रहार्थ है सर्वशब्द अथवा यहाँ द्विविध वाक्य में एक त्व पद पद का संबंध वाक्य और दूसरा तत्पद का संबंध वाक्य और दोनों ये भी हो सकता और त्व पद तत्पद का विवेचन पर एक वाक्य और उसका अखंडार्थ पर दूसरा वाक्य ऐसा हो सकता है अथवा अवांतर वाक्य और महावाक्य लेकर के भी दो प्रकार के वाक्य हो सकते हैं कि अवान्तर वाक्य से महावाक्य का अर्थ निश्चय होता है तो जैसा सदविद्या में तत्तम वाक्य महावाक्य है और उसमें सदैव सौमेदमग्रसमेवा दिव्यम जीवेनात्म नुप्रविश नामू करवाणी इत्यादि जो जो वाक्य आया त्रिवुत्न में अन्य न आबो मूलमनिश्चित सुंगे नौम्य सुंगे नौम्य सर्वा प्रजा सद आयदना सत्प्रतिष्ठा ये सब जो कहा गया है ये सब वाक्य याद रखना पड़ेगा इसलिए पहले ये सब रट करके चार पांच साल इसको अध्ययन किया उसके बिना यहाँ कोई अब लगेगा नहीं यहाँ जो वाक्य बोलेंगे यहाँ कोई शब्द देंगे वो कहा क्या बोला है उसको पीछे से लाना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रध विद्यार्थियों के लिए बाद में होता है वेदांत के जो अंतिम ग्रंथ है तो वो पहले वाक्य को लेगा वो वाक्य का अर्थ भी नहीं बोलेगा वो सब आपको समझना पड़ता है तो दिविध वाक्य संग्रहार्थ सर्वशा इस प्रकार के कोई भी दिविध वाक्य ले लो परावर विद्या का या वापर वाक्य मुख्य वाक्य पूर्वाभर संबंध से वाक्य ऐसे अनेक वाक्य आएंगे वेदांत में उन सब वाक्यों का विविध वाक्य संग्रहार्थ सर्वशंत का इसलिए सर्वे सर्वे वेदांता अभ्य ये कहा आरंभ विचार आरंभ शब्द का अर्थ तो विचार है विचारित यथोक्त विद्या उत्थान ये विद्या आयते सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी जब आप विचार करेंगे वेदांत वाक्यों को लेकर के मनन करेंगे तब सिद्ध होता है वेदांत पढ़ लिया फिर आंख बंद करके बैठा और जो है किताब भी बंद कर दिया कुछ नहीं विचार नहीं है वेदांत ने पढ़ लिया इतनी मान्यता से वो कार्य नहीं होगा विचार निरंतर करते रहना पड़ेगा विचारित वेदांत वाक्य ऐसा है विचारित यथोक्त विद्या उत्थान विच विचारित वाक्यों से ही जो कहा गया है ये अर्थ निकलेगा जो विद्या के बारे में कहा गया वो विद्या कहा से उत्पन्न होगी विचारिभ्य वेदातवाक्येभ्य आत्मा द्रष्ट्य स्रोतव्य मंदव्य ऐसे मानन करना है अभी उससे विद्या की उत्पत्ति होगी वेदांतेशु प्राणादी उपासना भाना। वेदांत में प्राणादी उपासना भी बहुत सारे हैं। तब आप कैसे कह सकते सर्वे वेदाता आत्म एक विद्या प्रतिबद्ध कैसे कह सकते क्योंकि बहुत सारे उपासना वाक्य भी है कुछ कर्म पर वाक्य भी, भी मिलता है इतना तो ये कैसे हो सकता है तब कहते हैं कथम आत्मैक्यम एवर्थ तेषा इतिहासा तो किस प्रकार फिर के ही इसमें है ऐसा आप कैसे कह सकते बहुत सारे उपासना प्रकरण भी आता ऐसी शज्ञा होने पर कहते कि जैसा इसका अर्थ इस प्रकार है हम आपको समझाएंगे सारे को समन्वय करके हमें दिखाएंगे कि वेदांत का उद्देश्य यही है केवल वेदांत का उद्देश्य वेद का भी उद्देश्य यही है करें हाँ तो यहां अर्थ सर्वेश वेदांता नाम तथा वयम शारीरिक मीमांसाया प्रदर्श्या शरीर में शारीरक कुत्सित पहले आपने अर्थ किया था इस शब्द का शरीर को ही शरीरकम कहा यहां शरीर शब्द में कुत्सित ऐसा सूत्र से कम प्रत्यय होता है कम प्रत्यय होने पर शरीर ही शरीरकम बनेगा स्वार्थे कहा ऐसे व्याकरण में कहा जाता है ये स्वार्थ में ही होता है उसका अलग अर्थ नहीं है शरीर को ही शरीरकम कहा गया किंतु तो थोड़ा विशेष अर्थ लगाना चाहते हैं तो कुत्सित है मतलब निंदनीय है में प्रत्यय हो जाता है ठीक है तो वो शरीर कब बनेगा उसके बाद तन निवासी शारीरको जीवा तत्र भावाह लगाएंगे तत्र भावा, लगाए। भावा मैंने शरीर में उत्पन्न तत्र भावा में तन निवासी उसमें निवास करने वाले को जीवा शरीर में निवास करने वाले शारीरक हो गया वो तत्र भाव में अण कर दिया अण करने से तदवे खजा माधि से आदि हो गई शरीर को शारीरिक हो गया को शारीरिको तस्य तस्मदा वेदिका विचारात्मिका मीमांसा क्योंकि भाषिकार ने शारीरिक मीमांसाया ऐसा सुंदर शब्द प्रयोग करके कह कर रहा है वेदांत विचार शारीरिक मीमांसा है माने वेदांत विचार किसकी कथा है जो शरीर में आके बैठा हुआ है जीवात्मा उसकी कथा है तो तस् ब्रह्मदा वेदिका वो अभी मूर्ख बन के बैठा हुआ है अब उसको ब्रह्म सिद्ध करना इसलिए ब्रह्मदा वेदी का ब्रह्मदा को सिद्ध करेंगे उस जीव को ब्रह्म से सिद्ध करेगी वो कैसे सिद्ध करेगा विचार आत्मिका विचार के द्वारा सिद्ध करेंगे तो ये विचार होने से मीमांसा है मीमांसा को पूजित विचार ऐसा माना गया मान पूजायाम धाधु से और मीमांसा शब्द बनता है माने जिज्ञासाया एक वार्तिक है तो सार्थक मीमांसा होता है और हमारे आचार्यों ने इसको पूजिदार्थ में अर्थ किया इसलिए यहाँ पूजिदार्थ कहा जा रहा है कि ब्रह्म के आवेदन करने वाली ये मीमांसा पूजिदार्थ है ऐसा कहा ये विस्तार से विचार होगा ग्रहण ग्रहणदा गर्ण, विचार होगा और आगे जाके उसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे मतलब विचार भी प्रयोजन भी सब आपको इससे प्राप्त हो जाएगा तस्य ब्रह्मावेदिका विचारात्मिका मीमांसा आवत। ऐसे ये शारीरिक मीमांसा में ये बोला शारीरिक मीमांसायाम बोला इस प्रकार की मीमांसा शारीरिक मीमांसायाम तस्यामी आवत ये आवत मनी ये इसका विग्रहत है। शरीर भव शरीर के भव शारीरक मीमा शारीरिक मीमा तस्या शारीकम प्रदर्श्या वर्ष्टिष्या जैसे हमारे सम्प्रदाय के अनुसार हम इसको आगे आपको स्पष्ट दिखाएंगे प्रथम इस प्रथम वर्णक इस प्रकार से अब तक जो चल रहा था अध्यास भाग अध्यासभाष्य रूप प्रथम वर्णक समाप्त हो गया ये वर्णा की दृष्टि से विवरणाचार्य आदि किया है इसलिए यहां भी वो वर्णा की दृष्टि से कह रहा है कि एक भाग पूरा हो गया ये अब यहां से आगे सूत्र आरंभ हो